तत्सुवरे से धीमे धो न प्रचोदया विषु यतो व्रतानि ये इन्द्रस्य सेुज्य सखा इंद्रस्ुज सखा ओम शांति शांति शाति मूनिगण मातृशक् आचार्य मन भाव ब्रह्मचारीगण जगत में दो प्रकार के व्यक्ति दिखते हैं बहुत सारे प्रकार कर सकते हैं लेकिन मोटे रूप से आध्यात्मिक और सांसारिक व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत थोड़े दिखते हैं और सांसारिक भौतिक सुख की इच्छा वाले बहुत अधिक दिखते हैं जब व्यक्ति भौतिक सुख की इच्छा करता है गुरुजी के मुख से सुना था जब यहां इच्छा करता है तो कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिसको हम चाहते हैं वो संसार में होता नहीं है प्राय करके देखने को मिलता है कि चाहना बहुत कुछ होता है और वो उपलब्ध नहीं होता कह रहे थे जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है और यदि संसार में जो होने लग जाता है वो हमें भाता नहीं है और यदि सांसारिक चीज कुछ भाने लग जाती है वो ठहरती नहीं है अर्थात जो कुछ चाहते हैं वो होता नहीं है जो होता है वो अच्छा नहीं लगता भाता नहीं है और जो भाने लगता है वो ठहरता नहीं है अर्थात संसार में कुछ टिकाऊ नहीं दिखता टिकता हुआ नहीं दिख रहा ऋषि दयान जी पैदा हुए थे और पैदा हुए थे तो जीना चाहते थे जीना चाहते थे जीने की इच्छा थी लेकिन देखा कि जीवन भी टिकाऊ नहीं है जीवन टिकाऊ नहीं दिख रहा क्यों नहीं दिख रहा देख रहे हैं कि यहां से तो मरना हो रहा है और मरना हो रहा है ये मर क्यों रहा है कौन मर जाता है इच्छा थी जीने की लेकिन जीवन भी टिकाऊ नहीं दिखा ऋषि दयानंद जी को कथाएं बहुत सुनाई गई थी ईश्वर की परमात्मा की और ऋषि दयानंद जी सोचते थे कि टिकाऊ ईश्वर मिलेगा टिकाऊ ईश्वर मिलेगा तो देखा कि मंदिर में गए तो वो ईश्वर भी हाथ से खिसक गया निकल गया टिकाऊ ईश्वर की इच्छा थी लेकिन जब मंदिर में चूहे कूदते हुए देखते हैं तो ऋषि दयानंद जी के हाथ से ईश्वर भी साफ हो गया खिसक गया संसार में देखते हैं टिकाऊ नहीं मिल रहा स्थिर नहीं मिल रहा और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वो स्थिर की इच्छा रखते हैं टिकाऊ की इच्छा रखते हैं शायद इसलिए वेद ने कहा हो भद्रम इच्छय जो ऋषि लोग होते हैं जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वो भद्र की इच्छा करते हैं टिकाऊ की इच्छा करते हैं और वो भद्र कौन होते हैं कैसे होते हैं वो ऋषि आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे होते हैं लिखा स्वर विदह वो सुख को जानने वाले होते हैं अर्थात यथार्थ में सुख क्या है वो कौन जानता है सांसारिक व्यक्ति सुख को नहीं जान सकता सांसारिक व्यक्ति ठीक ठीक सुख और दुख की परिभाषा नहीं कर सकता कौन कर सकता है भद्रम इच्छन ऋषय स्वर विदह जो भद्र की इच्छा करने वाले लोग हैं जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं ऋषि लोग हैं वो सुख और दुख की ठीक ठीक परिभाषा कर सकते हैं और वो कैसे होते हैं उनके लिए लिखा है वो तप और दीक्षा के नजदीक होते हैं ऐसा जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है भद्र को चाहने वाला होता है सुख को जानने वाला होता है वो तप और दीक्षा के तपो दीक्षा उप अग्रे वो तप और दीक्षा के निकट मिलेगा तप और दीक्षा के निकट मिलेगा वर्तमान की परिस्थिति और ऋषि मुनियों के काल की परिस्थिति बात भिन्न दिखेगी ऋषि मुनियों के काल में तपस्वी लोग दिखते थे दीक्षित लोग दिखते थे और तपस्वी और दीक्षित लोग कैसे होते थे आश्चर्य होता है वर्तमान की परिस्थिति ऐसी दिखती है जैसे एक बात आई थी एक नेता के लिए कि स्व घोषित ईमानदार व्यक्ति एक नेता के लिए बड़ा प्रचलित हुआ था दिल्ली में स्वघोषित ईमानदार व्यक्ति अर्थात अपने आप को ईमानदार मानता है अपने आप घोषणा करती कर रखी है दूसरा मानता है या नहीं मानता है पता नहीं ऐसे ही वर्तमान में स्वघोषित विद्वान भी हैं दूसरे लोग मानते हैं या नहीं मानते वो तो अलग बात है लेकिन स्वघोषित विद्वान अपने आप को स्वयं ही घोषित कर दिया कि मैं विद्वान हूं लेकिन ऋषियों के काल में उस मुनियों के काल में उपनिषद के काल में लगता क्या है स्वघोषित विद्वान कोई नहीं हुआ हो और यदि किसी ने दंभ भी भरा हो तो उसका दंभ तोड़ने के लिए तत्काल तैयार थे उनके कुटुंबी जन ही हो और दूसरे उनके गुरु जन हों दंभ तोड़ दिया था एक ऋषि हुआ है अभी हमने उपनिषद में भी उनका नाम पढ़ा उद्दालक उदालक नाम का ऋषि शायद ऐतरेय ब्राह्मण में ये बात कही गई है उस समय का जो ऋषि है उद्दालक नाम का ऋषि उद्दालक चले जा रहे थे चले जा रहे थे तो देखा के झुंड जा रहा है भीड़ की भीड़ जा रही है बहुत सारे लोग समूह बना बना करके किसी दिशा विशेष की तरफ जा रहे हैं ऋषि उद्दालक ने उस झुंड को उस समूह को जब देखा देखा तो पूछ ही लिया कि भैया तुम जा कहा रहे हो जा कहाँ रहे हो तो झुंड ने भीड़ ने बताया कि आपको नहीं पता हमें नहीं पता कहा जा रहे हैं अरे राजा जनक ने एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया है उस यज्ञ का अनुष्ठान किया है और दक्षिणा और दान की बात कही है हम उस यज्ञ में भाग लेंगे और दक्षिणा दान प्राप्त करेंगे गुजारा चलेगा ऋषि उद्दालक ने जब ये बात सुनी तो आश्चर्य में हो गया कि इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है और मुस्तक सूचना नहीं है सूचना नहीं है तो एक बात दिमाग में आई कि जाकर के देखे तो सही कि उस यज्ञ में ब्रह्मा किसको बनाया होगा ब्रह्मा किसको बनाया हुआ होगा ऋषि उद्दालक भी उस भीड़ वाली दिशा में चल पड़ते हैं भीड़ की दिशा में गए और जहाँ यज्ञ मंडप रचा हुआ था सजा हुआ था वहां पहुंचे पहुंचे तो देखा कि राजा जनक बैठे हुए हैं राजा जनक की भी दृष्टि उद्दालक की ऊपर पड़ती है और उस समय का हमारा भारत का इतिहास जागृत हो उठता है हमारी संस्कृति कितनी प्रबल थी और वर्तमान की संस्कृति को हम देख सकते हैं उस समय जैसे ही राजा जनक ने उद्दालक को देखा है उद्दालक को देखते ही राजा जनक अपने सिंहासन से अपने आसन से खड़े हो गए राजा है एक साधारण सा व्यक्ति उसके पास बहुत अच्छे वस्त्र न रहे हों पहनने के लिए नीचे पैरों में खड़ाऊ होगी साधारण से कटी वस्त्र रहे होंगे हाथ में कमंडल होगा बहुत बड़े अटैची और बैग भी नहीं होंगे एक कमंडल मात्र है भिक्षा के लिए बहुत बड़े वो सामान लेकर के नहीं चल रहा एक साधारण सा फकीर व्यक्ति है और राजा जनक खड़ा हो जाता है और आगे बढ़कर के ऋषि ऋषिउद्दालक के बोलने से पहले ही चरणों में सिर रख देता है क्या ये छोटी संस्कृति है आज की संस्कृति देख लीजिए आयुषमाज के विषय में डॉ. धर्मवीर जी ने संपादकीय लिखा था कब लिखा था तब लिखा था जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की थी शपथ ग्रहण नरेंद्र मोदी ने की थी और उस नरेंद्र मोदी की एक बगल में राजनेताओं का मंच था और दूसरे बगल में कुछ संतों का मंच था ठीक है इस व्यक्ति ने कुछ संतों को सं, सम्मान दिया, दिया होगा लेकिन यथार्थ में उनमें संत कहलाने योग्य सिंहासन छोड़कर के राजा व्यक्ति उनके चरणों में सिर रख देवे कितने संत होंगे लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने बुलाया लेकिन आयुष समाज का कोई संत दिखा होगा वहां उसी परिप्रेक्ष्य में डॉ धर्मवीर जी ने आयुष समाज की स्थिति का अवलोकन करते हुए दिखा दिया था कि किस स्तर पर यह आयुषमाज है क्या हमारे पास ऐसे साधु सन्यासी नहीं हैं कि वो सामने वाला राजा व्यक्ति अधिकारी व्यक्ति से सिंगा, सिंहासन छोड़कर के आगे हो जाए हम राजा की तो बात कहा करें हमारा आयुषमाज तो ऐसा हो गया कि मंत्री और प्रधान अपना सिंहासन नहीं छोड़ पाते एक साधु सं्यासी आता है उसको प्रणाम करने के लिए परिस्थितियां विपरीत हैं लेकिन राजा जनक ने तो उदालक के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया और सिंहासन छोड़ करके प्रणाम करते हैं और आदर सत्कार करते हैं कुछ कुछ क्रोध में थे उद्दालक उद्दालक कुछ क्रोध में दिखे और उद्दालक ने एक प्रश्न पूछा था प्रश्न क्या पूछा कि जनक तूने तो जो यज्ञ का आयोजन किया है इस यज्ञ में ब्रह्मा कौन है तेरा तेरा ब्रह्मा कौन है तो जनक उत्तर देते हैं कि जी मेरा ब्रह्मा आप ही हैं आप ही ब्रह्मा पद को सुशोभित करें जनक ने कहा कि घर आए हुए बिना बुलाए हुए की चापुलूसी करता है चापलूसी करने लग गया कि आपसे योग्य कौन है आप ही मेरे ब्रह्मा हो इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन कर दिया और मेरे तक सूचना तक नहीं है और अब सामने आया तो ब्रह्मा की बात करने लग गया ऐसे नहीं तेरे यज्ञ का ब्रह्मा कौन है कौन योग्य व्यक्ति है जनक हाथ जोड़ करके खड़े हैं और उद्दालक कहने लगे कि भैया हम परीक्षा लेंगे यहाँ आए हुए विद्वानों की कि कौन तेरे यज्ञ का ब्रह्मा बन सकता है उस समय बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे विद्वान आए हुए थे तो उद्दालक ने कहा कि मैं परीक्षा लेता हूँ और परीक्षा क्या थी दो प्रश्न पूछे थे दो प्रश्न पूछे थे उस यज्ञ के आयोजन में महर्षि उद्दालक ने विद्वान गण सामने हैं और विद्वानगण सामने हैं तो पहला प्रश्न महर्षि उद्दालक ने पूछा था कि तुम इस यज्ञ को करवाने के लिए तो आ गए हो ये बताओ कि इस यज्ञ का आत्मा क्या है यज्ञ का आत्मा क्या है और दूसरा प्रश्न पूछा था ये बताओ कि इस यज्ञ का प्राण कौन है प्राण क्या है दो प्रश्न रख दिए दो प्रश्न जब विद्वानों के सामने फेंके गए रखे गए तो विद्वान लोग कोई भी बता नहीं सके सबकी गर्दन लटक गई गर्दन लटक गई अर्थात हम उपनिषद में बार बार पढ़ रहे हैं मूर्धा ते पतिश्यती तेरी मूर्धा गिर जाएगी मूर्धा गिरना ही है तेरा सिर फट जाएगा तेरा सिर कट जाएगा, यही सिर कटने वाली बात दिखती है सब के सब सिर लटका करके खड़े हो गए तब राजा जनक ने कहा था कि ऋषिवर इन दो प्रश्नों का उत्तर आप ही दें, आप ही दें। स्वघोषित विद्वान नहीं थे मार्सी उद्दालक उद्दालक का मान करने वाले थे उद्दालक को मानते थे कि यथार्थ में ये विद्वान है यथार्थ में विद्वान है तो महर्षि उद्दालक ने उन दो प्रश्नों का उस समय उत्तर दिया था उत्तर क्या था कह रहे हैं कि यज्ञ का आत्मा क्या है यज्ञ का आत्मा ऋषि उद्दालक ने कहा था कि स्वाहा स्वाहा इस यज्ञ का आत्मा है जब व्यक्ति इस स्वाहा को पकड़ता है यदि इस स्वाहा को पकड़ लेता है तो यज्ञ को जीवित रखता है और यदि इस यज्ञ से इस स्वाहा को निकाल दिया जाता है जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए आत्मा निकलने के बाद शरीर धड़ाम से नीचे गिरता है ऐसे ही इस यज्ञ से स्वाहा को निकाल दिया जाए तो यज्ञ का अस्तित्व ही खत्म होता दिखता है ऋषि उद्दालक ने इस यज्ञ के आत्मा को स्वाहा कह दिया और स्वाहा की जब बात आती है तो स्वाहा कहते किसको हैं? है यास्क ने स्वाहा के अर्थ लिखे हैं और महर्षि दयानंद जी ने पंच महायज्ञ विधि में उन्हीं स्वाहा के अर्थों को लेकर के चित्रम देवानाम मुदगा दनीकम इस मंत्र की व्याख्या करते हुए जब स्वाहा आता है इस स्वाहा की व्याख्या की है ऋषि दयानंद जी ने वहां पंचमहा यज्ञविधि में स्वाहा की निरुक्त के आधार पर वो परिभाषा की अर्थ लिखा है निश्चित रूप से ये यज्ञ का आत्मा स्वाहा वहां दिखने लगता है स्वाहा स्वकीयम आह इति स्वाहा कह रहे हैं कि जो मेरा अपना है उस मेरे अपने को ही अपना कहें ये स्वाहा का अर्थ कर दिया जब व्यक्ति दूसरे के अधिकार को अपना कहने लगता है दूसरे की वस्तु को अपने कह, अपना कहने लगता है दूसरे के विचारों को अपना कहने लग जाता है दूसरे की कविताई को अपनी कविताई बताकर के बोलने कहने लगता है तो स्वाह का अर्थ नहीं जान रहा वो वर्तमान में इतनी सारी आपको समाज में देखेंगी स्वयं के जीवन में स्वयं के साथी के साथ अपने परिवेश में दिखता मिलेगा मंचों के ऊपर जब जाते हैं उत्सव व्याख्यान होते हैं प्राय करके ये उपदेशक लोग स्वाध्याय नहीं करते प्राय करके बोल रहा हूं आजकल के जो नए नए उपदेशक आ रहे हैं कम आयु के अभी परसों में गया था एक उपदेशक थे सहारनपुर की तरफ के थे अवस्था कम ही है शायद तीस साल की अवस्था होगी करते क्या हैं जैसे कोई अच्छा विद्वान बोल रहा है तो आजकल ये ऐसे आ गए हैं तत्काल लिखने की भी जरूरत नहीं है बटन दबाए और रख दिया सामने नहीं रखेंगे पीछे रखेंगे देखने ले और वो सारा लिया और सुना सुनाया वो लेकर के वो बोलना शुरू कर देते हैं और उनसे पूछा जाए कि भैया सत्यार्थ प्रकाश में कितने समोल्लास हैं सत्यार्थ प्रकाश में कितने समोल्लास हैं समोल्लास का नहीं पता लगता एक हिसार की उपदेशी का नई नई तैयार हो रही हैं उनसे हमारे एक मुनि जी ने पूछ ही लिया वो यही करती है मोबाइल उठाया वक्ता बोल रहा है उसका सुना सुनकर के खुद सुन लिया खुद सुनकर के बोल दिया बेचारी और तो कुछ करती नहीं सुन करके बोल देती है बड़े उत्सव में बुला रखा था उत्सव में बुला रखा था तो लोग बड़े झूम रहे थे कि बहुत बड़ी वक्ता है बहुत बड़ी उपदेशिका है मुनिजी ने पूछ ही लिया कि बेटी बोल तो अच्छा लेती है लेकिन बताएगी कुछ हां बताऊंगी यही प्रश्न पूछा था कि सत्यार्थ प्रकाश में कितने समोल्लास हैं कितने समोल्लास है मूंग छोटा सा हो गया समोल्लास नहीं बता पाई कि कितने समोल्लास है अब ये आर्य उपदेशकों के लिए तो मुख्य ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश का पूरा पूरा स्वाध्याय ठीक ठीक स्वाध्याय हो जाए तो बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन दूसरे के विचारों को लिया दूसरे के विचारों को लेकर के ऐसा दिखा दिया कि मेरे विचार हैं मेरी खोज है ये स्वाहा का अर्थ नहीं जानने वाला ये उस यज्ञ को जीवित नहीं रख सकता हाँ बोल सकता है दूसरे के विचारों को न बोले ऐसी बात नहीं है बोल सकता है कब उसका उदाहरण देते हुए बोल सकता है कि हमने फलाने विद्वान से ये बात सुनी थी हमने फलाने विद्वान के पुस्तक से ये बात पढ़ी थी हमने फलाने विद्वान का वो वक्तव्य सुना था आदि आदि उद्धत करते हुए बोले तो उसका एक अलग उदारता दिखती है मन में संकोच भय चला जाता है और यदि वही बातें बोल रहा हो अपनी बना करके और जिसकी बातें बोल रहा है वही व्यक्ति सामने आ जाए कैसा लगता है उस समय अच्छा नहीं लगता इसलिए कहा कि स्वकीयम आह इति स्वाहा अपनी वस्तु है अपनी चीज है अपना विचार है उसको हम अपना कहें अपना बोल करके करते हैं तो स्वाहा दिखता है और देखते हैं सुष्टु आह इति स्वाहा अर्थात अच्छा बोलने वाली बात कह रहे हैं सु आह इति स्वाहा ये ठीक ठीक बोलना अच्छा बोलना वहां विदुर जी ने मृत्यु के कारण गिनाए हैं कह रहे हैं कि यथार्थ में इस व्यक्ति को मृत्यु नहीं मारती मृत्यु नहीं मारती तो कौन मारता है महात्मा विदुर ने छे कारण इस व्यक्ति के मरने के बताए आयुर्वेद में तो शायद 101 कितने अरिष्ट लिखे हुए हैं वो मरने के कारण कह रहे हैं किसी कहीं और दूसरी बातें लिखी हो मरने की लेकिन विदुर जी ने छह कारण दिखे मरने के और मरने में इस वाणी वाली बात भी कही है अतिवादस् जो अतिवादी होता है बहुत बोलने वाला होता है ये एक बहुत बोलना विदुर जी इसको मृत्यु का एक कारण गिना रहे हैं गिन रहे हैं अब यहाँ सु आह सुषु आह जो ठीक बोलने वाला है सीमित बोलने वाला है युक्ति युक्त बोलने वाला है प्रसंग के अनुसार बोलने वाला है वो व्यक्ति मार नहीं खाएगा अतिवादी जो गलत बोलने वाला है बहुत बोलने वाला है वो व्यक्ति मार खा जाता है हमारी आदत क्या है मेरी भी आदत है वो हम समय नहीं देखते परिस्थिति नहीं देखते और बिना समय परिस्थिति के देखे हुए ऐसे ही बोल देते हैं निश्चित रूप से मार खाते हैं बहुत बार आपको लगा होगा मुझे भी लगता रहता है कि बात कहने की नहीं थी अभी होता क्या है मेरे साथ तो कार्यक्रमों में जाता हूं कार्यक्रम में जाता हूं तो पहले वाला वक्ता कुछ ऐसी बातें बोल देता है समाज के विरोध में विपरीत ऋषि दयानंद जी के विपरीत और मेरा क्रम उन्हीं के बाद आता है और मेरे जैसे से रोका नहीं जाता तो बाद में झगड़ा ही होता है एक महेंद्रगढ़ में है हवन करवा रहे थे हवन करवा रहे थे तो ऋषि दयानंद जी ने लिखा है वो पढ़ा है कि यदि आधी का हवन करना हो तो गायत्री मंत्र और विश्वानी देव की आहूतियों से हवन कर लेवे अब बहुत सारे मंत्र निकाल निकाल करके दैनिक अग्निहोत्र सामान्य हवन कर रहे तो ढेर सारे मंत्रों को बोल बोल करके आहूति दे रहे उस व्यक्ति ने मंत्रों को छोड़ा श्लोक पकड़ना शुरू कर दिया श्लोक से आहूति दे रहे हैं अब एक, एक मैंने पता नहीं कितना सत्य है गुरुकुल कालवा में हवन के लिए बुलाया ब्रह्मचारी जी को ब्रह्मचारी जी को तो अष्टाध्यायी दिखती थी अब कुछ और तो पड़ा नहीं एक ब्रह्मचारी गुरुकुल सुंदरपुर में आए थे तो अष्टाध्यायी ज्यादा खींचती है स्वाध्याय कम खींचता है हमारे आचार्य जी ने नियम बना रखा था इस समय स्वाध्याय करना है इस समय अष्टाध्यायी आदि व्याकरण पढ़ना है तो स्वाध्याय के समय भी अष्टाध्यायी ज्यादा आकर्षित कर रही थी तो ऊपर तो उपनिषद रख रखा था नीचे अष्टाध्यायी दबा रखी थी अब गुरुजी आएंगे तो उपनिषद दिखेगा अन्य था तो उपनिषद बंद किया इधर अष्टाध्यायी का एक पृष्ठ है उधर बंद किया तो इधर से पृष्ठ है तो गुरुकुल कालवा की सोनी मैंने के हवन के लिए बुला लिया हवन के लिए बुलाया तो ब्रह्मचारी जी को हवन आता नहीं था मंत्र याद नहीं थे समूह में तो बोल लेते हैं शामिल बाजा है तो बोल लिए अब मंत्र आए नहीं मंत्र आए नहीं तो क्या शुरू किया वृद्धि राज अधिंग गुण इको गुण वृद्धि पांच सात सूत्र बोले और स्वाहा अब यजमान को क्या पता मंत्र बोल रहे क्या बोल रहा है उसको तो लग रहा है कि संस्कृत चल रही है हाँ हवन हो रहा है अब ये परिस्थिति वहां उस व्यक्ति ने श्लोकों से आहूति देना शुरू कर दिया और यही पूछ क्या लगा रखी है पौराणिक लोग तो रामायण की चौपाई से आहूतियां डालते हैं जब उन्होंने बोला और उनके तत्काल बाद मेरा प्रवचन रख दिया मेरा प्रवचन रख दिया तो वो मुझे बात याद थी डॉक्टर राम प्रकाश जी वाली उन्होंने यज्ञ में तीन महत्वपूर्ण चीजें लिखी हैं समीधा यजमान और ब्रह्मा समीधा यजमान और ब्रह्मा ब्रह्मा का कार्य उन्होंने लिखा है देखना ब्रह्मा बोलता नहीं है चुपचाप बैठता बैठा रहता है देखता रहता है कोई गलत क्रियाएं हो रही है तो उसका काम है टोकना अब जब ब्रह्मा की बात आई तो मैंने रखा कि इनको ब्रह्मा बना रखा था ब्रह्मा का काम है गलती को रोकना और स्वयं गलती कर रहे हैं अब ये श्लोकों से आहुति देने लग गए कुछ दिन बाद आपको रिझाने के लिए कुछ और बोलने लग जाएंगे व्याख्यान तो हो गया लेकिन व्याख्यान के बाद एक घंटा तक जान खाली उस व्यक्ति ने पीछे पड़ा रहा कि आपने कह कैसे दिया मुझे अलग से कह देते एकांत में बता देते ये कर देते हाँ ये क्या होता है हम संभाल नहीं पाते अपनी वाणी को इसलिए क्या लिखा परिस्थिति को देख करके समय को देख करके योग्यता को देख करके बोलते हैं तो स्थाई प्रभाव पड़ता है ऋषि दयानंद जी के सामने आमीचंद ने गीत गाया था और गीत बहुत मधुर कंठ से और बहुत सार गर्भित गाया स्वामी जी प्रभावित हो गए प्रशंसा कर बैठे प्रशंसा करने के बाद लोगों ने कहा कि स्वामी जी महाराज किस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हो किस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हो उसके बहुत सारे दोष गिना डाले दोष गिना डाले तो स्वामी दयानंद जी ने एक भी दोष के ऊपर प्रहार नहीं किया यूं का यूं छोड़ दिया अगले दिन फिर अमीचंद आते हैं अमीचंद को फिर भजन गाया जाता है एक दो दिन होते हैं और ऋषि दयानंद जी उन दूसरे लोगों की बातें भी सुन रहे हैं कुछ कह नहीं रहे लेकिन जब अमीचंद ने एक ईश्वर भक्ति का भजन गाया है भजन गाया है ऋषि दयानंद जी ने फिर वाक्य बोल दिया और वाक्य शैली क्या है कहने की हम दोष जब बताते हैं किसी व्यक्ति का हमारी क्या शैली होती है हमारा चेहरा किस प्रकार का होता है हमारी वाणी में कैसी रुक्षता अथवा मिठास होती है वो देखने की बात है जब हम किसी का दोष बताते हैं तो नीचा उसको दिखाने के लिए अथवा जैसी भी परिस्थिति हो हमारा उद्वेग होता है उस समय हम बता देते हैं और प्रभाव नहीं पड़ता और प्रभाव पड़ता है तो कैसा हमारा शत्रु बन जाता है लेकिन ऋषि दयानंद जी की शैली कैसी है शैली ये है अमीचंद हो तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो कैसी शैली है और किस भाषा में ऋषि दयानंद जी ने बोल दिया कि अमीचंद है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा है ओहो अमी चंद उस सभा से दूर होता है घर की तरफ जा रहा है सभा दूर होती जा रही है घर निकट होता जा रहा है अमीचंद के मन में यही वाक्य बार बार बोला जा रहा है कि स्वामी जी महाराज ने ये बात क्या कह दी कि अमीचंद है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा है अमीचंद है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा है अमीचंद के अंदर से ये वाक्य बाहर नहीं आ रहा बार बार वही कानों में गूंजता जा रहा है गूंजता जा रहा है अमीचंद ने पकड़ा कि क्यों कीचड़ में पड़ा हूं और क्यों हीरा ऋषि ने कह दिया जाते ही तत्काल जीवन परिवर्तित होता है कहते हैं शराब कुछ घर में रख रखी थी बाहर फेंक डाली पत्नी को ला नहीं रहे थे माइके से वैश्या रख रखी थी वैश्या को घर से बाहर किया और ससुराल में जाकर के पत्नी के पैर पकड़ लिए कि देवी है तू मेरी आज से कोई गलती नहीं होगी जिस कारण तू घर में यहां आ बैठी है वो कारण तुझे नहीं मिलेगा जीवन बदल गया क्यों बदल गया स्वाहा सुष्टु आह ठीक ठीक बोलता है तो जीवन बदलता है कुछ वो ओहाक त्यागे वो आहूति वाली भी बात वहां कही है दूसरा प्रश्न जो था इस यज्ञ का आत्मा क्या है कोई विद्वान जब नहीं बता सका तो महर्षि उद्दालक ने ही कहा जब जनक ने कहा कि ऋषिवर मेरे यहाँ विद्वान इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं देने वाले हैं कृपया आप ही बताएं आप ही बताएं तो यज्ञ के प्राण के रूप में महर्षि उद्दालक ने वो वाक्य रखा था कौन सा जो यज्ञ में अनेक बार बोलते रहते हैं ईदम न मम ईदम न मम ये यज्ञ का प्राण है यदि इस यज्ञ के अंदर से ये भावना हमने पकड़ी के ईदम न मम न मम ये पकड़ा तो यज्ञ का प्राण पकड़ लिया है यज्ञ में प्राण फूंक दिया है ये जीवन भी यज्ञ है इस जीवन में भी यदि ईदम न मम होता है तो निश्चित रूप से जीवित रहता है व्यक्ति का जीवन रूपी यज्ञ और इदम मम ईदम मम ये आ जाता है शायद गीता में भी वो लिखाना अक्षर दंध कारणम अक्षरत्र मोक्ष कारणम ऐसा कुछ लिखा है कि बंध का जो कारण है अक्षर दो मम, ये दो अक्षर हैं बंध के कारण और मोक्ष का कारण लिख दिया अक्षर त्रयम अर्थात तीन न मम, तीन अक्षर हो गए ये तीन अक्षर मुक्ति दिलाते हैं दो अक्षर बंधन में डालते हैं यदि मेरा मेरा मेरा कहने लग गए मार खाएंगे समय हो गया भद्रम इच्छन ऋषयः ऋषि लोग भद्र को चाहते हैं और स्वर विदह वो कैसे होते हैं सुख को जानने वाले होते हैं तपस्या की तरफ बढ़ने वाले होते हैं और दीक्षा की तरफ दीक्षा के निकट होते हैं ये होने के बाद पैदा क्या होता है दूसरी पंक्ति मंत्र की कह रही है वो फिर देखेंगे इतना ही